वहीं इस वक्त विक्रांत यही कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके वो यहाँ पर मौजूद सभी लाइटिंग वाले मेटीरियल को खत्म कर दे ताकि यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा छा जाए इसलिए पहले वो उन्हीं लोगों के ऊपर हमला कर रहा था जिसके हाथ में टॉर्च या फिर ऐसा कोई उपकरण था जिससे यहाँ लाइट आ रही थी क्योंकि एक बार यहाँ अंधेरा हो जाने के बाद फिर उसके दुश्मनों को दिखाई देना बंद हो जाएगा लेकिन उसे नाइट विजन की मदद से कोई दिक्कत नहीं होगी विक्रांत अभी एक आदमी को पीट ही रहा था कि अचानक से उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक आदमी उस पर बंदूक ताने हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था विक्रांत को जब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तब वो जिस आदमी को पीट रहा था उसी को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने लाकर खड़ा कर दिया ताड़ अचानक से गोली चली और उस आदमी के पीठ में जाने लगी विक्रांत ने फुर्ती दिखाते हुए उसके कंधे पर अपना बाया हाथ टिकाया और जांगो पर दहिना हाथ टिकाते हुए उसे हवा में उठा लिया और फिर विक्रांत ने पूरी ताकत से उसे अपने सामने बंदूक लिए खड़े आदमी के ऊपर फेंक दिया जो की विक्रांत से महज चार मीटर की दूरी पर था इतने भारी शरीर वाले आदमी के अपने ऊपर गिरने की वजह से वो बंदूक वाला आदमी भी ज़मीन पर हो उठा। मौके का फायदा उठाकर विक्रांत भागता उस हुआ उसके करीब पहुंचा और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच चढ़ दिया विक्रांत अभी इसे पीटे ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर अपने सामने पड़ी बंदूक पर पड़ी विक्रांत तेजी से बंदूक उठाने के लिए लपका लेकिन तभी दूसरी साइड से ताड़ताड़ करके गोलियां चलनी शुरू हो गई विक्रांत को पीछे हटना पड़ा वो एक पत्थर की आड़ में चिप गया ताकि सामने से आ रही गोली से खुद को बचा सके विक्रांत पत्थर के पीछे खड़े होकर इन लोगों की गोली के खत्म होने का इंतजार कर रहा था तभी दूसरी तरफ भी गोली चलनी शुरू हो चुकी थी लेकिन खैरियत ये थी कि गोली नैना की तरफ से चल रही थी जो की उन लोगों को रोकने के लिए बंदूक चला रही थी नैना की तरफ से गोली चलते ही ये दोनों शांत हो उठे दरअसल विक्रांत की भी इस वक्त कोशिश यही थी कि वो जल्द ऐसी जल्द तारीख को पकड़ ले ताकि इन लोगों के साथ चल रहे वार को रोका जा सके लेकिन तारिक पहले ही अपने हाथ में गोल्डन पिलर लेकर भाग चुका था वो किधर गया किसी को खबर नहीं थी जब पहली बार यहाँ गोली चली थी तभी तारिक यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल गया था ऐसे में अब विक्रांत अपना पूरा जी जान लगाकर तारिक को ढूंढने में लगा हुआ था वो जल्दी से यहाँ ऐसी निकल कर के पीछे भागना चाहता था विक्रांत ने तारीख के पीछे भागते हुए रास्ते में आने वाले दो आदमियों को तो पीट घायल कर दिया था लेकिन फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा एक काफी भारी भरकम शरीर वाले आदमी ने आकर उसे रोक लिया लेकिन वो विक्रांत के साथ कुछ कर पाता उससे पहले एक गोली की चलाई थी क्योंकि अभी तक नैना के राइफल से हल्का हल्का धुआं उठता दिख रहा था लेकिन तभी दो और ना जाने कहा से विक्रांत और नैना के आगे आकर खड़े हो गए और ये लोग दोनों के साथ गोलियां बसाने लग विक्रांत किसी तरह नीचे झुकते हुए और इधर उधर भागते हुए खुद को बचाने लग गया इस क्रम में वो जमीन पर गिर भी पड़ा जमीन पर गिरने के बाद विक्रांत ने एक आदमी के मुंह पर पत्थर फेंक कर उसे धराशायी कर दिया तभी वहाँ मौजूद दूसरे आदमी ने भी जमीन से पत्थर उठाकर विक्रांत की तरफ फेंक दिया ये पत्थर सीधे ही विक्रांत के सिर पर जा लगा और वो दर्द से खड़ा उठा विक्रांत गुस्से ऐसी उगड़ पड़ा वो भागता हुआ उस आदमी के करीब पहुंचा और उसके मुँह आरोप तीन चार जोरदार पंच जड़ डाले अभी विक्रांत इसको पीट ही रहा था कि इत्तफाक से वो आदमी भी पानी में निकल कर दोबारा में धकेल दिया तभी एक दूसरा आदमी भी झील से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ दिखा लेकिन नैना ने उसके माथे पर शूट कर दिया जिसे वो वापस से पानी में जा गिरा अब जाकर विक्रांत को यहाँ से निकलने का मौका मिला उसने वहां जमीन पर पड़ी हुई एक बंदूक उठाई और फिर गुफा से बाहर तारीख को पकड़ने के लिए भाग उठा विक्रांत तेजी से बाहर को निकल रहा था तभी सामने से चार पांच लोग अंदर की तरफ आते दिखाई पड़े इन सबने अपने हाथ में बंदूक ले रखा था और बिना देखे गोली चलाए जा रहे थे सामने से हो रही गोलियों की बारिश से बचने के लिए विक्रांत को एक पत्थर के पीछे छुपना पड़ गया नैना को भी खुद को बचाने के लिए दूसरी तरफ छुपना पड़ गया मारो सबको भून डालो पीछे से एक, एक आवाज आई विक्रांत तुरंत पहचान गया की ये तारीख की आवाज है अब उसे समझ आया की तारीख यहाँ ऐसी अपनी जान बचा नहीं भागा था बल्कि वो बाहर खड़े अपने आदमियों को बुलाने के लिए गया हुआ था ताकि वो विक्रांत और उसके सभी साथियों को खत्म कर सके ये लोग लगातार गोलियां चला रहे थे हालांकि नैना के हाथ में भी राइफल थी लेकिन फिर भी वो अकेले इन लोगों को नहीं रोक सकती थी हालांकि नैना फिर भी बीच बीच में मौका पाकर इन लोगों पर फायर कर रही थी क्योंकि तो यहाँ पर विक्रांत और नैना के अलावा तारीख के कई सारे आदमी थे और तो ऐसे में वो लोग भी गोली लगने से घायल हो रहे थे उधर दोनों ओल्ड एक्सपर्ट प्रोफेसर त्यागी और मिस्टर दस्तोगी भी अपनी जान बचाकर एक पत्थर की आर्ड में छुपकर बैठे हुए थे अब गुफा के भीतर सिर्फ गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और चारों तरफ से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी बीच ना जाने कैसे एक गोली मिस्टर रस्तोगी की पीठ में जा लगी और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़े उनके शरीर से काफी सारा खून बहना शुरू हो गया था उन्हें घायल देकर प्रोफेसर त्यागी उनकी तरफ दौड़ पड़े अभी वो मिस्टर दस्तोगी का हाल जानने के लिए उनके करीब पहुंचे ही थे अचानक से उन्हें भी पैर में गोली लगी और वो भी लस्त होकर जमीन पर गिर पड़े विक्रांत ने अपनी बंदूक से सामने राइफल से फायर कर रहे एक आदमी के माथे पर निशाना लगाया और एक ही शूट में उसे जमीन पर धराशायी उधर अब तक नैना के राइफल की गोली खाली हो चुकी थी फिर उसने अपने पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर लगभग तीन मीटर की दूरी पर खड़े एक आदमी के सिर पर मार दिया आ, वो आदमी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा उसके हाथ में राइफल भी छूट दूर जा गिरी नैना ने फुर्ती दिखाते हुए उसका राइफल हाथ में उठा लिया और फिर तड़ गोलियां चलाने लग लगी नैना का निशाना गजब का था शायद ही उसकी कोई गोली खाली जा रही थी उसके हर फायर पर एक-एक आदमी घायल होता गिरता जा रहा था नैना का अचूक निशाना देखकर वहां सभी दंग रह गए यहां तक की विक्रांत भी नैना को जोश और उसके शूटिंग का हुनर देख कर में पड़ गया उसे देख विक्रांत को भी जोश आ गया अब वो भी सामने आकर गोली चलाने लग गया अब ये दोनों पागलों की तरफ गोली चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे जिसे देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त होने लगे एक राउंड फायर करने के बाद विक्रांत की बंदूक की गोली खत्म हो उठी तो उसने अपने बंदूक को ही पत्थर की तरह फेंक कर एक आदमी को जमीन पर धराशाई कर दिया आ उधर लगातार एक एक करके दुश्मनों को धराशायी करती जा रही थी थोड़ी देर तक गोली चलने के बाद ही दुश्मनों की हालत खराब हो उठी और वो दर से कराहते हुए इधर उधर भागने लगे यहाँ तक की वो लोग अपने घायल साथियों को भी छोड़कर यहाँ ऐसी भाग अपनी जान बचाने में लग गए बहुत जल्दी यहाँ से सभी लोग अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागने लगे उनके पीछे पीछे विक्रांत और नैना भी बाहर को निकलने लगे अभी लोग थोड़ी दूरी बाहर की तरफ आए होंगे कि अचानक से एक पत्थर के पीछे उन्हें तारिक छुपा हुआ दिखा तारीख यहाँ छुप इन लोगों के ऊपर हमला करने की फिराक में था फिर जैसे विक्रांत और नैना उसके सामने आये उसने अपने हाथ में पत्थर उठाकर नैना के ऊपर फेंक दिया विक्रांत ने तो उसे नैना की तरफ पत्थर फेंकते हुए देख लिया सो वो नैना को बचाने के लिए उसके आगे आकर खड़ा हो गया और उसे अपने बाहों में जकड़ कवर देने लग गया जिससे वो पत्थर सीधे आकर विक्रांत के दाहिने हाथ में जा लगा गुस्से से, से विक्रांत का खून खोरो उठा उसने लाल आंखों से पत्थर फेंकने वाले शख्स को घूरा और फिर अपने हाथ में भी पत्थर उठा लिया